भाष्यार्थ अध्याय अध्या ब्राह्मण पांच एवं व्युत्थान विक्रम यथेष्टाश्रम प्रतिपत्ति प्रतिदान हिशुतिमृतिवाक्यापल इतरेतर इतरे विरुद्धानि आचारस् तुदा विप्रीपत्ति प्रति प्रति शास्त्र प्रतिप्त बहुविदामपि अतो न शास्त्रार्थो बुद्धि परिनिष्ठित शास्त्र न्याय शक्य शास्त्रों मंदबुद्धिधिवेक प्रतिपत्ति परिनिष्ठास्त्रबुद्धिषावाक्याग शक्य धारयु तस्मादेसाम विषय विभाग ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य इस प्रकार के और यथेष्ट आश्रमों में प्रवेश करने का प्रतिपादन करने वाले एक दूसरे से विरुद्ध सैकड़ों श्रुति वचन और स्मृति वाक्य देखे जाते हैं श्रुति स्मृतियों के ज्ञाताओं के आचार भी विभिन्न है तथा जैमिनी प्रभृति शास्त्र मर्मज्ञों में बहुत होने पर भी मतभेद देखा जाता है अतः मंद बुद्धि पुरुषों के लिए विवेकपूर्वक शास्त्र का मर्म समझना असंभव है जिनके बुद्धि शास्त्र और युक्तियों में सब प्रकार निष्णात है वे ही इन वाक्यों के विषय विभाग का निर्णय कर सकते हैं तथा इनके विषय विभाग को सूचित करने के लिए हम अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार विचार करेंगे अन्यार्थ, यज्जीवत्यादिवाक्या अथसंभवात अन्यार, अन्यार क्रियावसान वेदारम अत्यंत दहंतकम श्रवण जरा मर्य्रवणाच लिंगाच भस्त इति नहि पारिभ्राज्यपक्षे भस्माता शरीर से सैत स्मृति शो मैत्रेजि विधि तस्य नान्यस्य इति तास्त्रे जेयो न्य क्य समक यम तस्य तमशना दर्शयती स्मृति अव प्रदर्शना चात्यमेत्यधिकारा भाव कर्मी गम्य अग्निद्वासवादाच विरहांस पूर्वक्ष यवीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि वाक्यों का कोई दूसरा अर्थ न हो सकने के कारण वेद का तात्पर्य कर्म में ही समाप्त होने वाला है यह बात उस अग्निहोत्री को यज्ञ पात्रों के सहित भस्म करते हैं इस प्रकार अग्निहोत्री के कर्म में यज्ञ प्राप्त पात्र की आवश्यकता का श्रवण होने से जरा मरण पर्यंत अग्निहोत्र का विधान होने से तथा शरीर भस्मांत है ऐसा गार्हस्थ सूचक लिंग होने से भी ज्ञात होती है संन्यास पक्ष में तो शरीर की भस्मांतता हो ही नहीं सकती इसके सिवा इसके गर्भाधान से लेकर स्मशान पर्यंत सभी संस्कारों का विधान मंत्रों द्वारा बताया गया है उसी का इस शास्त्र में अधिकार समझना चाहिए किसी दूसरे का नहीं ऐसी स्मृति भी है यहाँ वेद ने जिस कर्म का मंत्र पूर्वक विधान किया है वह कर्म स्मशान पर्यंत होता है ऐसा स्मृति प्रदर्शित कर रही है अधिकार का अभाव प्रदर्शित करने से तो कर्म न करने वाले का श्रुति में सर्वथा ही अधिकार नहीं है ऐसा जाना जाता है इसके सिवा जो अग्नि का उच्छेद करता है वह देवताओं का विरा है इस प्रकार अग्नि उद की निंदा करने से भी यही सिद्ध होता है ननो व्युत्थानादि विधान क्रिया वेदार्थस्य क्रियावस किंतु हमारे विचार में तो व्युत्थनादि का विधान होने के कारण वेदार्थ का क्रम में समाप्त होना वैकल्पिक है नन्याथवाद्युत्थानुतिमा यज्जी अग्निहोत्र जुहोति जवज्जीव दस पुर्ण मसाभ्याजेत आदिना श्रुतीनाम जीवन मात्र निमित्त पूर्वपक्ष नहीं क्योंकि व्युत्थानादि श्रुतियों का तात्पर्य दूसरा ही है उसी को विसत करते हैं क्योंकि जीवन पर्यत अग्निहोत्र करे जीवन पर्यंत दर्श पूर्ण मास द्वारा झन करे इत्यादि श्रुतियां जीवन मात्र निमित्त वाली होने के कारण जब कोई अन्य तात्पर्य होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती तो विधानादि का कर्म के अनाधि होना संभव है। चम समवर्णा जरियांते मृत्युना वे चरा मृत्युभ्याम अन्त्र कर्म नियोग छिद्रा निगछ छिद्रवात कर्मसात न वैकल्पिकम वैकल्पिक काणकोबादी कर्मण्यनिता अग्राह्या एवं त्रृते व्युत्थान दियातर विधान ननुपन्नम चर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे इस मंत्रवर्ण से भी यही सिद्ध होता है तथा इससे वृद्धावस्था के कारण मुक्त होता है अथवा मृत्यु से इस प्रकार जरा और मृत्यु के सिवा अन्यत्र कर्म का त्याग अथवा अवकाश संभव न होने से कर्मियों का मसानांत होना वैकल्पिक नहीं है कर्म के अनधिकारी काने और अनबड़े लोगों पर भी श्रुति को अनुग्रह करना ही है इसलिए उनके लिए व्युत्थान अन्य आश्रमों का विधान करना अयुक्त नहीं है पारिभ्राज्य क्रम विधानस नव का धांति तो फिर ब्रह्मचर्य से लेकर सन्यास तक के आश्रमों का क्रम विधान निरवकाश होगा ना। योर जीवत विद्या होत्रादि विधेर विश्व पवादह। तत्र क्रम प्रतिपत्ति संभवः त्रमतिपत्तिसंभव ब्रह्मचर्य सप्य गृह भविगृहा इति विरोधानुपत्ते न विषयत्वे क्रम विधान वाक्यस्य एव पारिभ्राज्यक्रम विधानवाक्य अन्य विषय क्रमपत्ती क्रमत्ते अषयपरिकं तो यीव विधानश्रुति स्वषयाद संकोचिता स्या क्रम प्रतिपत्ते विश्वजित सर्वमेध विषयत्व कस्िद बाध पूर्व पक्ष ऐसी बात नहीं है क्योंकि विश्वजित और सर्वमेध यज्ञों में जीवन भर अग्निहोत्र करने की विधि का यह क्रम विधायक वचन अपवाद बाधक है अथ व्यर्थ नहीं है यावत जीवन अग्निहोत्रादि की जो विधि है उसका विश्वजीत और सर्वमेध यज्ञ में ही अपवाद है क्योंकि विश्वजीत और सर्वमेध इन दो यज्ञों में सर्वस्व कर दिया जाता है इसलिए फिर अग्निहोत्र आदि कर्म की सामग्री न रहने से उनका होना असंभव हो जाता है तथा उन यज्ञों में से किसी का अनुष्ठान करने वाले के लिए ही अन्याश्रम में जाने की विधि है ऐसा इसका तात्पर्य है इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ बने और गृहस्थ से वाहन प्रति होकर परिभ्राजक हो, हो ऐसे आश्रमों की क्रमशः प्रतिपत्ति संभव है इस प्रकार उन वाक्यों में कोई विरोध नहीं आ सकता परिभ्राज्य के क्रम का विधान करने वाले वाक्य का ऐसा विषय मान लेने पर क्रम प्रतिपत्ति का कोई विरोध नहीं रहता उसका कोई अन्य विषय कल्पना करने पर जो यावत जीवन कर्म का विधान करने वाली श्रुति का अपने विषय से संकोच कर देना होगा क्रम प्रतिपत्ति का विषय तो विश्वजीत और सर्वमेध यज्ञ है इसलिए उसका कोई भाष नहीं होता न आत्मज्ञान से मृतत्व हेतुपात यदावत आत्मे चीत इतरभ स एष नेति एत त्रंथेन यदुपसृत आत्मज्ञानम तदम अमृतत्वसाधनभ्युप्यगत भवता सिद्धांति ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आत्मज्ञान को अमृतत्व का हेतु माना गया है आत्मे पाचीत यहाँ से लेकर स एवं स सऐसम नेति नेति यहाँ तक के ग्रंथ से जिस आत्मज्ञान का उपसंहार किया गया है वह अमृतत्व का साधन है ऐसा आपने स्वीकार किया है तथा एतावद अमृतत्व साधन अन्य निरपेक्षमेत नृश्यते पूर्व पक्ष किंतु वहाँ अन्य किसी कर्म आदि की अपेक्षा से रहित केवल ज्ञान ही अमृतत्व का साधन है यह कथन हम नहीं सह सकते तत्र तछा कि आत्मज्ञान मर्शयति भवानीति सिद्धांति तो मैं श्रीमान से पूछता हूँ कि आप आत्मज्ञान को किस लिए सहन करते हैं तत्र तरण यता स्वर्ग काम से स्वर्ग प्राप्यु प्रायु पाया मजानतोग्नी होत्रादि स्वर्ग प्राप्ति साधन ज्ञापयती तथेहाप्यमृतव प्रतिशोर अमृत्योपयजत यद भगव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि इव आकांक्षित अमृत सासाधनमेंद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 इत्यादि मंत्रों में यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि इत्यादि प्रकार से इच्छा किए हुए अमृतत्व के साधन का बोध कराया जाता है एवं तरही तथा ज्ञापितम हैोत्रदि स्वर्ग साधनम साधन अभ्युपगम्य तथेहाप्यात्म ज्ञानम यथा ज्ञाप्यते तथा भूतमेवा मृतत्व साधन आत्म सिंह इस प्रकार तो जैसे श्रुति के द्वारा ज्ञात कराए हुए अग्निहोत्र आदि स्वर्ग के साधन माने जाते हैं उसी प्रकार यहाँ आत्मज्ञान भी समझना चाहिए जिस प्रकार ज्ञान कराया गया है उसी प्रकार आत्मज्ञान को अमृतत्व का साधन मानना उचित है क्योंकि श्रुति का प्रमाण दोनों जगह समान है यदि ऐसा माना जाए, तो इससे क्या सिद्ध होगा? सर्व कर्म हेतु कत। निवृत्ति सैत सम्बंधा नाम तवदिहोत्रादी कर्मण भेद बुद्धि विषय संप्रदान, कारक संप्रदान कारक संप्रदस्यं अन्बुद्धिपरीद्यता छेद्याम्नादीदेवताकूता नी तत्कर्म निवर्त यही संप्रदान कारक कारक अंतरेण निवर्त्यते, संप्रदान संप्रदान संप्रद कर्म साधनोप सेह विद्या विद्यावर्त्यते अन्सावनस्मी न स वेद वे दैवास्त परा दुर्यो नात्मनो देवान् वेद मृत स मृत्युमानोति ये नान एक पश्यक्रष्टव्यम सर्वत्म पश्यतिश्रुतिभ्य सिद्धांति आत्मज्ञानकर्म के संपूर्ण हेतुओं का निवर्तक है इसलिए ज्ञानोदय होने पर कर्म की निवृत्ति हो जाएगी पत्नी और अग्नि से संबंध जो अग्निहोत्रादि कर्म है वे भेद बुद्धि के विषय संप्रदान कारक द्वारा साध्य है अन्य बुद्धिते से परिच्छेद्य एवं संप्रदान कारक भूता अग्नि आदि देवता के बिना वह कर्म निष्पन्न नहीं हो सकता और जिस संप्रदान कारक बुद्धि से संप्रदान कारक कर्म के साधन रूप से उपदेश किया जाता है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 न देशकालपेक्षतात्म वस्तु विषयत्मज्ञान से क्रियायास्त पुरुषातंत्रपेक्ष ज्ञानं तो वस्तुतंत्र देशकालनतापेक्षते यथाने आकाशो मृत इति अपि आत्मज्ञान का विषय कूटस्थ नित्य आत्म वस्तु है इसलिए उसे देश काल एवं निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं है कर्म तो पुरुष के अधीन है इसलिए उसे देश काल एवं निमित्त आदि की अपेक्षा है किंतु ज्ञान वस्तु तंत्र होने के कारण देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं रखता जिस प्रकार अग्नि उष्ण है और आकाश अमूर्त है इन दोनों को देश आदि की अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार आत्मज्ञान को भी नहीं है नन्वे सति प्रमाणभूतस्य कर्म च तुल्य प्रमाण इतरेतर निरोधो युक्त पूर्वपक्ष किंतु ऐसा मानने पर तो प्रमाणभूत कर्म विधि का बाध हो जाएगा और समान प्रमाणों में से एक दूसरे का बाध होना उचित नहीं है न स्वाभाविक भेद भेदबुद्धिमात्रनिरोधकवाद नहि विध्यंतर निरोधक स्वाभाविक सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान तो स्वाभाविक भेद बुद्धि का बाधक है वह अन्य विधि का बाधक नहीं है वह तो केवल स्वाभाविक भेद बुद्धि का ही बाधक बाध करता है तथापि हेतु हेतुपहार्थ कर्मा विधि निरोध एवं चेत पूर्वक इस प्रकार भी तो हेतु की निवृत्ति से कर्मों का होना असंभव होने के कारण विधि का भी निषेध हुआ न काम प्रतिषेधा काम्य प्रवृत्ति निरोधवत दोषात यथा स्वर्ग कामो यजेतेति स्वर्ग साधने यागे प्रवित्तस्य। काम प्रतिषेध विधेह कामे विहेते काम्य यागानुष्ठान प्रवित्ति निरुद्ध न चैतावता काम्य विधि सिद्धांति नहीं कामना के प्रतिषेध से सकाम प्रवृत्ति के बाद के समान इसमें कोई दोष नहीं है जिस प्रकार स्वर्ग की कामना वाला जजन करे इस वचन से जो पुरुष स्वर्ग के साधनभूत यज्ञ में प्रवृत्त है उसकी कामना का काम प्रतिषेध विधि के अनुसार बाध हो जाने पर उसकी सकाम यज्ञ के अनुष्ठान की प्रवृत्ति रुक जाती है किंतु इतने ही से सकाम कर्मों की विधि का बाध नहीं हो जाता क्योंकि जिनकी कामना निवृत्त नहीं हुई है उनके लिए तो वह विधि सार्थक रहती ही है